त्र प्रयोजनव साधनाजक अभुय सबद्ध शास्त्र पारंपर विशिष्ट संबंध प्रयोजन वाती अन्वय करना भवति। शास्त्रा प्रयोजन ही होता है साधनाजक अभुय सबद्ध साधन का अभ्यंजक शास्त्र अविधेय के साथ संबद्ध हो जाता है विषय संबद्ध होता है शास्त्र जो ग्रहण किया या भाष्यकार वह प्रकरण का भी उपलक्षण है समझना कि मोक्ष रूप जो फल है मोक्ष रूप जो फल है वह ब्रह्म ज्ञान का ही फल है ये इष्ट है वास्तव में न शास्त्र का फल है न प्रकरण का फल है कि शास्त्र से, से, से हमें क्या मिलेगा मोक्ष थोड़े मिलेगा शास्त्र से नहीं मिलेगा शास्त्र से हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलेगा अरे शास्त्र का साक्षात प्रयोजन मोक्ष नहीं है परम्परा इसलिए कोई पास अगर शास्त्र प्रकरण की जरूरत क्या सीधा ब्रह्म ज्ञान बताओ बिना शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान कैसे बताएंगे तो ऐसे चीज नहीं थी सीधे दे सके आपको इसलिए मोक्ष का साधन ब्रमात्मिक जो ज्ञान है वह शास्त्र द्वारा ही प्राप्त हो सकता है अतः अच्छा ब्रह्मत्मिक्ञान रूपा विषय से संबद्ध है यह शास्त्र साधन क्या हो गया ब्रह्म प्रयोजन है मोक्ष, उसका साधन है ज्ञान ब्रह्मात्मक ज्ञान उस ज्ञान का विषय है ब्रमात्म तत्व उस है यह शास्त्र इधर पारंपरण परंपरया सब कुछ सबद्ध हो नीचे साफ़ देखो, आनंदगी सत्या मोक्ष ब्रह्मत्मकृत्व ज्ञान मोक्ष का साधन तो ब्रह्मत्मक जनक शास्त्र कौन है शास्त्र तद्भावन ज्ञान व्यवधान मोक्षदीर्थ इसीलिए उसी के माध्यम से ज्ञान रूपी व्यवधान को लेकर के शास्त्र को भी हम मोक्ष का साधन कर सकते हैं यद्यपि ऐसा है तथापि ब्रह्मा विषय संबंधो वेदांता ना बेवैश यदि परंपरा परंपरा संबंध है मोक्ष पे प्रयोजन का शास्त्र के साथ लेकिन विषय के साथ तो साक्षात संबंध है विषय क्या है ब्रह्म अतः ब्रह्म आदि विषय ये जो विषय है इसका संबंध वेदांत के साथ ही इष्ट अन्य किसी ग्रंथ में या यह के साथ इष्ट नहीं है कथम अभिधेय समास्त्रादिहा संज्ञा ब्रह्म विचार मंत्र ज्ञान जनक योगा ब्रह्म का विचार हमें शास्त्र से मिलता है और उस विचार के बिना ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और त्ञान जनन द्वारा इस संबंध सिद्धि इसलिए ब्रह्मज्ञान का जनक जनक होने से का करने कारण से इसको ब्रह्म विचारम शास्त्रादि न जन्यम एवं इसलिए ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र आदि के साथ, तो की साथ क्या होगा जन्य जनक भाव ही होगा अयोग विच्छेदाद उक्ता इसी को कार्य के द्वारा यहां पर आयोग वाला से कहा गया है समझो। विशिष्ट विशिष्ट एक नंबर तो विलक्षणाय करता। संबंधों के विलक्षण संबंध अयोग विच्छेदी विशिष्टत्व असंगता क्यों करे विशिष्ट संबंध है सभी ग्रंथों का एक ही प्रतिपादित प्रतिपा प्रतिपादित जो भी विषय होगा उस विषय का उस प्रतिपादक शास्त्र के साथ संबंध रहेगा कहते यहां अंतर यदि यह ऐसा है बात तो सही है किंतु तथापि तो अनुपयोगी प्रतियोगी भेद अनुयोगी प्रतियोगी भेदेना संबंध भेद माला यही सा साम वहां सब जगह में क्या होता है अनियोगी और प्रतियोगी भेद द्वारा ही संबंध भेद को वहां सब जगह ग्रहण किया जाता है ऐसा समझाओं यहाँ पर ऐसा नहीं है ना अनियोगी और प्रतियोगी भेद नहीं है क्यों तो परिषद क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ही ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान ही, ही।, ही, ही ब्रह्म शास्त्र क्या है ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या को भी हम ब्रह्मिद्या कहेंगे उस क्या होता है? उस कौन है ब्रह्म। ज्ञान। में जो ज्ञान है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही ज्ञान है सत्य ज्ञान ब्रह्म शास्त्र भी ब्रह्म विद्या होने से ब्रह्म ही है साधन ज्ञान भी ब्रह्म ही है और फल भी ब्रह्म है है ही ये विलक्षणता कि के प्रतियों भेद संबंध कल्पना नहीं कर सकते औपाधिक व्यवस्था नाम मात्र के लिए भेद है शास्त्र साधन साध्य लेकिन वास्तव में तीनों एक ही है शास्त्रादि नहीं वन्य विच्छेदाद विषयों पर दर्शित रहा शास्त्रादि के द्वारा जन होने से अन्योगेद के माध्यम से भी विषय को दिखा दिया गया है अयोग विच्छेद से संबंध को प्रकट किया और अन्योगेद से विषय को प्रकट किया है। ये विलक्षणता समझना एवं का जो है कतीन गति होता है तेरह नंबर टिप्पण में श्लोक भी दिया है नीलम अब्ज पार्थ एवं धनुर्धरः शंक पांडुर एवं एवं शब्द गति स्त्री धा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है याद रखने लायक है एव शब्द का तीन गति होता है जहां भी एवं आता है पहले विचार करना पड़ेगा वह एव किसके साथ तन्वय हुआ है विशेषण के साथ अन्वत है तो वह अयोग विच्छेद माना जाता है और विशेष के साथ ये अन्वित है तो अवक विवच्छेद माना जाता है और क्रिया के साथ अन्वत है तो अत्यंत अयोक विवच्छेद माना गया है तशेषण संगत सेवगार से अयोग विच्छेद विशेष संगत से अन्योग विच्छेद क्रियासंगत अत्यंत अयोग विच्छेद विशेषण के साथ जुड़ा है एव अगर तो अयोग का विविच्छेद समझो और विशेष के साथ युक्त है तो अन्य योग का विविच्छेद कर दिया और क्रिया के साथ जुड़ जाए अत्यंत अयोग का विविच्छेद करने के लिए होता है जैसे देखिए नीलम एव अम नील ही रंग का यह कमल है यह विशेषण के साथ यह जोड़ना है हमने तब वह नील क्या कर रहा ये वश् क्या करता है लाल पीला आज रंगों का व्यावर्तन कर देता है आयोग का व्यवच्छेद जबकि नील कहानी से ज्ञापन हो गया कि लाल पीला नहीं है वो उस आयोगों का व्यवच्छेद कर रहा है जिसका वह योग नहीं है वर्तमान में यह एवंकार नील से ही नील ही लाल पीला का व्यवर्तन कर ही रहा था फिर भी एवक कह दिया वो ज्ञापन करता है जो लाल पीला आदि का योग नहीं है अयोग है उसका विच्छेद करता है धनुरा शब्द विशेष पार्थ धनुशेषण है धनुद्धारी कोई भी व्यक्ति हो सकता है पार्थ तो विशेष उसके साथ एवं जुट गया तुम्हारा इसलिए क्या हो गया अन्य जो कर्णाली है उनका योग का व्यवच्छेद करने के लिए ये व्यवहार है और शंख पांडुर एवं एवं क्रिया के साथ अनवे करना है शंघ सफेद ही होता है और कोई रंग तो होता ही नहीं कहने की क्या जरूरत थी यह इसलिए क्या करता है अत्यंत अयोग का तो वहां अन्य रंगों का अत्यंत योग है असंभव है अन्य रंगों का योग शंख में ऐसे अन्य रंगों का तो अयोग जो है अत्यंत अयोग है जो उसका विवच्छेद करने के लिए युवकार का प्रयोग के साथ के साथ जुड़ जाता है यहाँ पर एवकार की ही विलक्षणता है कि जो प्रयोग किया गया वह एव का तात्पर्य ही है संबंध का भी संबंध का बोधक बन रहा है और अन्य विविच्छेद के माध्यम से विषय का बोधक बन जाता है यह विशेषता है समझो किम पुनस्तक प्रयोजन ठीक है प्रयोजन क्या है प्रयोजन क्या है उसका तथा तो रोगार्थ से और रोग निवृत्त हो स्वस्थ यथा तथा तो दुखात्मक से अपनो ध्वज प्रपंचो के समय कहते हैं दृष्टान से समझा रहे पहले रोग से पीड़ित व्यक्ति का रोग निवृत्ति होने पर जैसे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है स्वस्थ है फल उसी प्रकार से यहां पर भी समझाओ दुख से पीड़ित जीवात्मा है इसके लिए द्वैतोप द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर जिस द्वैत प्रपंच के कारण से दुःख है उस द्वैत प्रपंच के उपशम होने पर जो स्वस्थता है उसकी आनंद रूप से स्थिति है उसी को यहां प्रयोजन समझनी चाहिए जोरादि रहित ही यहां स्वस्थता है व्यवस्था तो दिया है रोग है रोग के कारण रोग हेतु है, है ये नहीं? हेतु और और हान हानोपाय निदान और निदान उपाय हाँ। चार छत्रु संयुक्त करके के सभी शास्त्र आरंभ होता है, है नहीं? अनेक जगह बोल चुके हैं हा जिस योग सूत्र में भी आया था हे योग हे उपाय हान हानोपाय हे यह संसार हे का हेतु क्या है दृद्य का संयोग दृग दृश्य संयोग हो हे हेतु हो सूत्र ये दृष्टा का दृश्य के साथ जो संयोग हो गया है पुरुष का जगत का जो संयोग है व्यवहार होता है यही संसार में दुख का कारण और हान क्या है मोक्ष ही है इसका वियोग उसका साधन क्या है यो वहा ऐसे यहां भी चतुर्व्यू समझना है आपके अंदर क्या है दुखात्मक संसार अनुभव हो रहा है दुख अनुभव होता है इस दुख का कारण क्या है यह द्वैत प्रपंच है। हे क्या है दुखान हे का हेतु क्या है दुख का कारण क्या है द्वैत प्रपंच और इसका हान क्या है मोक्ष दुख निवृत्ति और उसका साधन क्या है ब्रह्मज्ञान ज्ञान हान का उपाय हे हे हे तो हान हान उपाय हा। चतुर्विधा हर शास्त्री प्रवृत्ति अपने अपने विषय के आधार पर होता है तब प्रश्न है यहाँ एक रोग निवृत्त भले हो जाए इन दोबारा रोग आ जाता है ना दूसरा कोई वैसे यहां भी एक बार भले आपने दुख बिठा दिया द्वित प्रपंच का शमन कर दिया कि दोबारा दुख आ सकता है दोबारा दूसरा द्वैत प्रमुख खड़ा हो सकता है ऐसे भी कोई आशंका करें तो उसका जवाब है ऐसा नहीं भाई स्वस्थता पुनः रोगांतरोपत्ति अनव्यक्तियंतर संभव रोगांतरोपत्ति हो सकती है उसका अनुव्यक्त अंतर की संभावना भी बनती है तो यहां ऐसे आशंका नहीं करना क्यों वहां रोग का निमित्त अनेक है है ना पूर्वजन के कर्म है यहां के भी आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है कभी हवा पानी है नहीं? मौसम खान पीन अनेकों निमित्त हो जाता है स्वास्थ्य खराब होने के लिए इसे एक रोग निमित्त है दूसरा रोग अनेक निमित आप कितने निमित्तों को नाश कर पाएंगे है? आप जितने भी निमित्त निमित्तों को भले नाश कर लो लेकिन पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध कर्म उसका नाश ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्ञान से एक बार शांत हो जाता है दोबारा उत्पन्न नहीं होता क्यों क्या निमित्त एक उस एक निमित्त को मिटा दो तो हमेशा के लिए कहानी समाप्त हो जाती है दोबारा आने का प्रसंग नहीं है तो क्या है? अज्ञान, अविद्या, माया, अनेक शब्दों से जो कहा गया वो तो एक ही यहां पर अनादि अज्ञान ही प्रतिबंधक है और उसको एक बार हटा दो फिर दोबारा उसका अभिव्यक्ति होने का प्रसंग ही नहीं उठता तो नित्य ही मुक्ति हो जाती है विशेषता समझना चाहिए तो में अंतर को विद्या क्योंकि अद्वैत जो प्रपंच के दौर स्वशम हो जाएगा प्रकाशनाय आरंभ प्रियत इसे ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए ही इस प्रकरण चतुष्ट विशिष्ट मांडव्यो परिषद किया जाता है प्रश्न उठता है, दवाई खाकर करके रोग को निवृत्त करते तो साध्य है ना वो और जो साध्य है तो कृतक हो गया अनित्य हो जाएगा इसे रोग को निवृत करना और स्वस्थता को प्राप्त करना क्रिया साध्य आपने दवाए खाए मालिश कराए नहीं नहाए धोए बहुत कुछ किया घूमे फिरे वॉकिंग करो अनेक चीज करते हैं तब क्या होता है स्वास्थ्य लाभ होता है रोग निवृत्ति पूर्वक तो कृत्य ना वह कृतक हो गया साध्य हो गया उसको आपने दृष्टांत बना दिया है तो हम कहेंगे मेरे मोक्ष भी साध्य है क्या साध्य फिर भी कृतक हो जाएगा फिर अनित्य हो जाएगा स्वर्ग के समय नित्य हो जाएगा और साधन अधीन होने से नित्य तो, साधन के अधीन नहीं रहा वो कि साधन से उसको पैदा करने की जरूरत है ना फिर जो नित्य है तो उसको उपलब्ध नित्योपलब्ध स्वरूपो नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा हवा के शास्त्र की क्या जरूरत है प्रयोग मोक्ष ना, तो ना, ना साधना अन्य लेकिन मोक्ष जो है आपका अपना आत्मस्वरूप तो ही है इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन न अनित्यत्म लेकिन अनित्य नहीं है और ना भी नित्य नित्य दी है तो साधन व्यर्थ ये भी मत कहो नहीं समस्या क्योंकि साधन की सार्थता इसलिए है सर्वभूत तो मोक्ष की विस्मृति हो चुकी है नित्योपलब्ध को भी हम भूल चुके हैं आप विस्मृति को दूर कैसे करें हम तो विस्मृति का कारण तो अज्ञान को नाश करने वाले साधन या अपेक्षा है विस्मृति का कारण क्या है अज्ञान रूपयावरणीय है उस आवरण को भंग करने के लिए साधन के ताकि दोबारा हमारे अपने स्वरूप की स्मृति हो जाए इसे कहते हैं मोक्ष जो मोक्ष जो है उसका प्रतिबंध कौन है अज्ञान उसका निवर्तक साधन सार्थक हो जाता है अथा देवदत्त जराजिना रोगेणा स्वस्थता स्वरूप बाद अप्रच्युति रूपा तैव प्रागपि रोग प्रतिबद्धा चिकित्सा शास्त्रीय कुशोपाय प्रयोग देवदत्त का स्वास्थ्य और पहले से ही था स्वरूप स्वस्थ ही होता है कि स्वरूप अस्वस्थ है शरीर शरीर आदि जो उपलब्ध होता है वह स्वरूपता अपने आप में स्वस्थ है कि भूतों में रोग नहीं है पंचभूत में रोग है क्या पंचभूतों के कार्य में भी वास्तव में रोग नहीं है कि रोग तो आगंतुक है ये आपके स्वरूप में नहीं है स्वभावतः आता स्वभाव तो है स्वरूप में है फिर उसको कोई मिठा ही नहीं सकता या हजार लाख दवाएं खाते कुछ न वाला लेकिन जो है दवाइयों से दूर होने मतलब क्या यह आपका स्वरूप नहीं है जैसे कपड़े खुद काला रंग का है फिर क्या करोगे जितना साबुन लगा लो कुछ होएगा उसमें ये कपड़ा अन्य रंग का तो उस पर दाग पड़ा है तो दाग को तो आप एरियल से साबुन से मिटा सकते हो यानी आगंतुक की ही साधन के द्वारा निवृत्ति होती है जो स्वरूप है उसमें किसी भी साधन से कोई निवृत्त नहीं कर सकता ई सामान्य बात है इसलिए देवदत्त का स्वास्थ्य भी क्या है स्वरूप है और ना ना जो था, हर जोराजिवराज थे प्रच्युति नहीं है प्रचित जैसा लगता है पहले भी स्वरूप होता थी स्वास्थ्य अभी स्वरूप होता ही है बीच में भी स्वास्थ्य है ही लेकिन स्वास्थ्य अभिभूत हो गया किससे रोग से और अब रोग प्रतिबद्धा रोग से प्रतिबद्ध होने से वह स्वस्थता असती के समान अविद्यमान के समान हो गई तो चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में कई हुए उपायों का प्रयोग की वजह से क्या हुआ प्रतिबंध रोग अपुक प्रति रोग का उपाय उपाय व्यर्थ नहीं हुआ किंतु प्रतिबंध प्रध्वंसार्थवार प्रतिबंध प्रध्वंस यहाँ प्रयोजन देखने को मिला उसी प्रकार यहां पर भी समझाओ चानित्य स्वस्थता यहां संकेत और इसके वजह से वह स्वस्थता को अमित्य करके आप आशंका नहीं कर सकते असाध्यत्वा क्योंकि दवाई आदि के द्वारा स्वास्थ्य को उत्पन्न नहीं किया गया है दवाई आदि के द्वारा प्रतिबंध को गलपन किया गया है उसी प्रकार यहां पर भी समझना चाहिए यथोज दृष्टता आत्मस्वतखात निखिल निर्जी आनंद स्वाविद्या प्रसूत अहंकाराद प्रपंच संबंधु आरोप्य अहं दुखी अहुखी सुखम प्राप्त परुकाचार्योपतिषवाख्योत्थ विद्यावृत्त तो, प्रतिबंध्वसे स्वभा समस्त सुंदर स्वार दृष्ट के आधार पर आत्मा में क्या आत्मा का स्वतः स्वरूप है निरिश आनंद एक नारूप है सुमत्खात कि के दुख से जिसमें सम्यक प्रकार से पूर्ण उखाड़ दिया है दुख नाम का ले मात्र संबंध नहीं आत्मा में वास्तव में इस आत्मा में दुख का मात्र भी संबंध है। लेकिन यह अज्ञानवशात स्व अविद्या प्रसुत हुआ क्या है आपका अपनी आत्मा का अविद्या है अपनी आत्मा का ज्ञान के वजह से उत्पन्न हो गया अहंकार उसके संबंध से में दुख का आरोप हो गया और आप कहने लगे आम दुखी दुखी मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए यदि प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध ऐसे अनुभव करता जो जीवात्मा के प्रति परम कारण किसी आचार्य से हुआ आचार ब्रह्मत्म श्यादि उससे उत्पन्न जो अद्वैत विद्या है उससे क्या हुआ द्वैत निवृत्त हुई तब तो से द्वैत पर निराश हो जाने के कारण स्वारस्य अभिव्यक्ता स्वभाव अभिव्यक्त हो जाता है स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है स्वच्छता परिपूर्ण वस्तु स्वभाव और वह है वो परिपूर्ण ब्रह्म रूपी वस्तु का स्वभाव से अलग कुछ भी नहीं है एकदम शास्त्रीय प्रयोजन बस यही शास्त्र रूपी साधन का प्रयोजन समझो प्रतिबंध को दूर करने के अलावा शास्त्र का और कोई प्रयोजन नहीं है तथा च स्वरूपत्व असाध्यवाद नित्यत्म श्याम इसलिए स्वरूप होने के नाते ये साध्य नहीं है इसलिए नित्य भी आशंका भी आप न करें न चाधन वैर्थ प्रदृष्ठ प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात् इसलिए साधन भी व्यर्थ नहीं है कि प्रसिद्ध प्रक्रिया से प्रतिबंध निवृत्ति रूप फल वाला होने से द्वैतस्य अहंकाराद्यात्म वसुवात् वस्तुन विद्यामित कर्म आयत्तवा अलं विद्यान प्रकरणारंभेणत अविद्यात अहंकारादी अहंकाराद्यात्म अहंकारादि रूपा जय द्वित प्रवंज ये भी वस्तु है आत्मा के समान अतित उसको नहीं मिटा सकता है अहंकारादि पदार्थ सत्याश्च सत्य भी है नित्य भी है क्यों वस्तु आत्मा के समान आत्मवत् ऐसे उसने अनुमान कर दिया क्या दिया वस्तुपत आत्मा के समान द्वारा प्राप्त रलम, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास करना भी व्यर्थ है इसलिए विद्या का प्रयोजन न होने से प्रकरण को आरंभ करना भी है ऐसे आशंका कहा कि नहीं, नहीं। द्वैत प्रपंच अविद्यात होने से वो नित्य नहीं है वो वस्तु भी नहीं है आप कहे तो ही खंडन हो गया क्योंकि आपने कहा द्वैत कैसा है सत्यत्व क्यों वो हम कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्यों हमारे पास ये तो क्या सत्य प्रदेश हेतु अविद्यात द्वैत प्रपंच असत्यति अनित्यम भवती क्यों अविद्यात आध्यास रज्जु सर्पवत्थ दृष्टांत रज्जु में जो सर्प है वो कैसा है असत्य होता वह अनित्य रज्जु की अपेक्षा से सर्प कैसा है असत्य होता वह अनित्य क्योंकि अविद्यात आध्यास उसी प्रकार से द्वैत प्रपंच भी अविद्या समझाते हुए कहा मूल में भाषाकार द्वैत प्रपंच इसलिए विद्या समस्या तो इसलिए आत्मविद्यात से द्वैत से आत्मा की अविद्यात द्वैत से आत्मविद्य कारण निवृतिया निवृत्त है आत्मविद्यावृत्ति हो जाएगी अत कारण निवृत्तिया निवृत्त है आत्मविद्या शास्त्र कारण इस अविद्या की निवृत्ति से द्वैत प्रपंच की निवृत्ति हो जाएगी अतएव आत्मविद्या के अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र कारण करना बिल्कुल उचित है नच द्वैतस्य द्वैत विद्यमाने देहत्वे से विद्यमान देहत्व प्रमाणमस्ती कि आशंकी अनुव्यतिदाईनी श्रुतिम कोई कह सकता है द्वैत अविद्याकृत है विद्यमान देहत्वे देहत्व विद्यमान देह को देखते हुए प्रमाणमस्ति ये आशंक्य ऐसी आशंका गर्ग यदि कोई कहना चाहें तो कहते नहीं भाई वह कभी सत्य हो नहीं सकता इसमें अनेक श्रुति प्रमाण है उन्हें श्रुतियों को मूल में बाश कर दे रहे हैं ये दवती दिवस अन्य जानी फिर बदारण्यत्म भूत तत्किया अर्थ से सिद्धि इत श्रुतियों से इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है जब आत्मा का ज्ञान नहीं है तब क्या है इव तत्र द्वैत के समान भी हो जाए तो भय हो जाता है और जहाँ अन्य सबसे बोल रहे हैं देखो यहाँ तथा अन्य अन्य पशे वहां अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को जानता है इत्यादि उल्टा ये स्वरम आत्म सब कुछ उस आत्मा के साथ की भूत हो गया किसको किसको किसे विशेषण बने जानेगा इतने से हमारा कव्य बात सिद्ध हो जाता है यह विद्यावस्था में स्पष्ट ही है युवा शब्दाभ्या अविद्यावस्था प्रतिभात द्वैत आमत्मु शब्द दो बार आया ना एक ही मंत्र में दो चार चौदह ये द्वाई, ही द्वैत में उसी का है और अन्य दिवस भी उसी में है दो चार चौदह एक तो दो बार ला करके क्या ज्ञापन किया अविद्यावस्था जब प्रतिभात द्वैत है और उसका जो प्रतिभान ज्ञान है माने आप विषय और अद्वैत ज्ञान दोनों के दोनों क्या है आभावे अविद्यामय इसलिए अविद्यामय है, इस है और ठीक विदुषो विद्यावस्था है अविद्वान की अविद्यावस्था में बात बताने के बाद वही अविद्वान जब प्रविद्या को प्राप्त विद्वान हो जाता है तो विद्यावस्था में क्या हुआ कर्तिकुण सर्व आत्मात्रुक्ता कर्त कर्णादि सकल भेद आत्मात्र ही हो जाता है उस आत्मात्र नहीं रह जाता ऐसे कहकर करके विद्या द्वारा सर्वस्थ आत्मृत्वनाद तो विद्या निमित्ता कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति आत्मति अभिलप्यते सम्पूर्ण द्वैत का आत्मृत्व कथन के माध्यम से विद्या निमित्त कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति को ही आतृपदा का वर्णन कर चुके हैं तथा च निष्कर्षण किला विद्या तो दैत निवृत्ति निर्देशा तस् अवद्या विद्या से दैत निवृत्तिदेशो ज्ञापन होता है यहाँ द्वैत प्रपंच अवद्यामात्री है मैयात्र दारिका में कहने वाले हैं मांडूक्यि का आदिशब्द इश्रुतिभ्यो आदि तेहना किंचन श्रुति अतिष्ठान अत्यंता प्रतिवैसवाक्यम वाचारमणवाक्यं गृहत आदिशे न इन अस्व प्रतीय तद वास्तव नास्थ नास्त किंचन अठान विद्यम अत्यंता कथन द्वैत करतेथन किय वाय और वाचारण विकार नाम सत्यमियों को ले तत्व का स्पष्ट इन श्रुतियों से सिद्ध कर दिया गया है त्रता ओंकार निर्णय इस प्रकार से निश्चय हो गया विषय प्रयोजन आदि अनुबंध का उपन्यास कथन कर दिया और गंतारंभ में प्रत्येकम असंकीर्ण प्रमेय प्रतिपत्ति सौकर्या अब अवे चतुष्ट में पहला प्रकरण में क्या विचार है दूसरे प्रकरण में क्या विचार है तीसरे में क्या है चौथे में क्या है और संक्षिप्त में बता देंगे ताकि आपके दिमाग में पहले ही पूरे ग्रंथ के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त पूरे मांडव की कार्य इस में और में क्या है वह संक्षिप्त बता रहे थे ओंकार निर्णया प्रधानम आदिपत्तिपाय भूतम जब निर्णय हो गया विषय संबंध और प्रयोजन इस शास्त्री प्रकरण का कांशती ऐसा निष्कर्ष निकलने के बाद सबसे पहले ओंगार निर्णय ओंगार स्वरूप का, का निश्चय करने के लिए सबसे पहला प्रकरण आरंभ होता है इसका नाम है आगव प्रकरन। प्रकरन आगम प्रकरण प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आगम प्रधान होने से उसका नाम आगम प्रकरण रख दिया गया इस आगम प्रधान आगम प्रकरण में क्या बोलना चाहते हैं आप कर, आतु तत्व प्रतिपत्ति आतु का प्रतिपत्ति का उपाय भूतम भवती यह प्रकरण आतु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का साधन है यह पाला प्रकरण यस्य द्वैत प्रपंच से उपषमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्वामी वर्पाद विकल्प उपषमे रज्ज तत्व प्रतिपत्ति द्वैत प्रपंच की ये द्वैत प्रपंच से जिस द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होती है वह अद्वैत प्रतिपत्ति को पहला प्रकरण बताया जा रहा है प्रतिपत्ति जो दीर्घिकार है समझना ड्रलोभे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घो का विभाग आगे में गया्वामी वो है ना? रोरी से विश का लोप हो प्रतिपत्ति एक वचन है वहां रू वो फिर हरी रम्य शंभू राज अद्वैत प्रतिपत्ति जिस जिस द्वैत प्रपंच पर अद्वैत प्रतिपत्ति होती है वह अद्वैत प्रतिपत्ति ही मुख्य विषय है आगम प्रकरण का दृष्टान क्या है रज्जु में रज्वामी व सर्वपाल विकल्पोपे रज्वामी व सर्वपाल विकल्पोपमे रज्जु में जिस प्रकार से रजो विद्यमान सर्वपाल विकल्प थे उनको होने पर रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति होती है उसी प्रकार समझो लेकिन वह सर्व के समान मिथ्या हो तब नहीं होगा तो आगम प्रकरण में कहा हुआ द्वैतोपम पूर्वक अद्वैत की प्रतिपत्ति तब सिद्ध हो सकती है जब यह अद्वैत प्रवेश का मिथ्या निर्णय दे सकोगे उसके लिए तस् द्वैत हेतु तो वैथत्य प्रतिपादना है द्वितीय प्रकरण वैसत्य उस द्वैत का युक्ति से हेतु तो उनसे वैथत् प्रतिपद वैथत्मनेतथ विगत तथा तथ्य तथ्य कशन तथा यहाँ भाव, है तथा का भाव को तथ्य तथा शो तथ्य विगत तथ्य विथथा विगत तथा विथता तस्वैत्यम ऐसा कर लो सीधे सीधे, विगतो तथा वितथ जिसमें तथात्व नहीं रह जाए असमित सभाव वैधत्यमिथ्याम इस द्वैत का बड़ी हेतु से से युक्तियों मिथ्यात्व से, मिथ्यात्पादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण है जिसका नाम है वैथत्य प्रकरण ठीक है द्वैत मिथ्या है या आपने कहा मान लेता हूं द्वैत मिथ्या हो गया मैं सत्य हो गया एन में एकमेव अद्वितीय उसके लिए प्रकरण है, तथा अद्वैत हो सकता है तब क्या करो खंडन करना पड़ेगा ना तो कहना पड़ेगा नहीं भाई द्वैत भले मिथ्या है क्योंकि द्वैत रूपी मिथ्या वस्तु का अधिष्ठान जो द्वैत है वह मिथ्या नहीं है ये कहना पड़ेगा ना इसलिए तीसरा प्रकरण अद्वैत प्रकरण आरंभ होता है तथा अद्वैत से भी, प्रसंग का भी प्रसंग की प्राप्ति होने पर तो दर्शन आय युक्ति से उसकी सत्यत्व का दर्शन कराने के लिए तृतीय अद्वैत प्रकरण आरभ आरंभ हुआ है ऐसे समझो अद्वैत से तथा प्रतिपक्ष भूतानी चौथा अच्छा प्रकरण क्या जरूरत थी आपने अद्वैत को निश्चय किया ओमकार का अर्थ के द्वारा आत्मा अद्वैत भाव सिद्ध कर दिए, फिर उसमें जो द्वैत प्रपंच है जिसके उपक्षपन होने पर ही ओमकार के निर्णित तो अद्वैत की सिद्धि होती है वह अवैत प्रपंच दूसरा प्रकरण आ गया और जिस प्रकार अद्वैत की मित्र होने पर अद्वैत की मित्र की आशंका का निवारण तीसरा प्रकरण आ गया तो बात खत्म हो गई चौथे प्रकरण कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी कोई कहता है कि नहीं नहीं बहुत सारे लोग हैं जो अद्वैत की विरोधी है अद्वैत का विरोधी ही प्रतिपक्ष अनेकों वाद है हम मन नहीं मानते अद्वैत में भी, भी अनेक हो गए हैं विशिष्टादित विशिष्ट अविशिष्टाद्वित है उन को शांति करनी के ना अचिंत कहना पड़ेगा सबको खत्म करना पड़ेगा उसके बनावित नहीं होगा अद्वैत से तथा तो प्रतिपक्ष अद्वैत में सत्यत्व का प्रतिपा प्रतिपत्ति ज्ञान होने के प्रतिपक्ष अवैध जितने भी वादातर अवैध है, है? अथार्थे उत्पत्ति भी रेवा उनकी असत्यता को उनकी ही युक्ति उनके द्वारा उनके ही आपस में भिड़न करा करके निराकरण आया निराकरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण उसके लिए चौथा प्रकरण अलात शांति प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है अलात शांति तो आगम प्रकरण वैथत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण इन चार प्रकरणों वाला यह ग्रंथ है आरोपित का निषेध करने पर अनेव अने अपने आप अनारोपित की प्रतिपत्ति स्वभावत सिद्ध हो जाता है आरोपित वस्तु को हटा दो तो अपने आप जनार्भित तो सत्य रूपे भाषित होने लग जाता है इसलिए अला प्रकरण सार्थक हो गया प्रतिषेध के बहाने से चौथा प्रकरण भी अद्वैत कोई दृढ़ को मात्र करता है अद्वैत सिद्ध हो गया तीसरे प्रकरण में वह बात को सिर्फ पुनः नहीं सिद्ध करने की जरूरत है पुनः सिद्ध करने की जरूरत नहीं है किंतु वाक्य दृढ़ द्रडि, दृढ़ीभूत करता है केवल दृढ़ी तुम अंतिम प्रकरण में लेकिन प्रश्न उठता है महाराज ओंकार का निर्णय करने से आत्मित्व का प्रतिपत्ति कैसे हो जाएगा आत्मा को ओम से क्या लेन देन है ओम तो एक साधारण अक्षर है, है कहा आत्मा सर्वव्यापक विभू ब्रह्म का क्या संबंध है लगता है आदमी पूर्व पक्षीय सूत्र भी नहीं बढ़ा है ओंकार तो तो तो तो का निर्णय से आ जाएगा इसलिए आत्तत्व की प्रतिपत्ति के उपाय ओंकार का निर्णय है ऐसा आप किस प्रकार प्रतिपादन कर रहे हो यह प्रश्न पूरा इति निर्णय के द्वारा उपाय भूतम आदि प्रकरण जो आत्म उपाय कौन है उसके लिए आदि प्रकरण जो है आपका जो आगम प्रकरण है वह आरंभ किया जा रहा है ओम इतद्रम श्रेष्ठम एक बरम एक का ओम आत्मा ओम ब्रह्म ओंगारे विदम सर्व इत श्रुति जवाब देते होगा जिसके लिए सभी लोग ब्रह्मचर्या के अनुष्ठान कर देवीमी ओम था आत्मा के बारे में तुमने पूछा अन्यत्र अन्य अन्यत्र अन्य धर्म अन्य कृता कदाच अन्यत्र्यादे तुम्हारा प्रश्न था अस्तित्व के नायब के उस प्रश्न के जवाब में तुम्हें कह रहा हूं वह आत्मा जिसके बारे में तुमने पूछा उसे संक्षेप में कहना चाहूंगा तो एक सबसे से कह देता हूं तुमको बताओ सुन लो अच्छी तरह से और कुछ नहीं ओम बस वह आत्मा क्या है ओम है इसलिए ओंकार का निर्णय ओंकार के अर्थ ओंकार का वास्तविक स्वरूप ओंकार के तत्व का निर्णय करने से आत्मा निर्णय हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है वही आगे कहा भाई सीधे सीधे ओम के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हो ओम की उपासना कर लो चल हेतद आलम परम कर दिया कठो परिषद में ही और इसी मुंड को प्रसन्द में क्या सत्य कामा ओंकारेणा त्रिमात्रेणा ओंकार तीन मात्राओं वाला है जिसके द्वारा जो तुम चाहो सब प्राप्त फिर कहते हैं ए अकार मात्र के द्वारा इस जगत को प्राप्त कर लो उकार मात्र के द्वारा ऊपर के लोगों को प्राप्त कर लो ये तो कहा अलग अलग तो मात्रा का फल वर्णन किया तो सारा ब्रह्मांड दिन मात्रा के अंतर्गत और सूर्य से क्या होगा फिर शुद्ध आत्मा ओम आत्मान्युजीत और भी श्रुति कहती ओम आत्मान युजित ओम ऐसे चांद करता हुआ अपने अंत कर्ण को उस अपने स्वरूप चिंतन करते योग कर देना चाहिए जोड़ देना चाहिए ब्रह्मा ओंकार ही ब्रह्म है। सर्वां। है सब कुछ ऐसे यहां इस मांडवी के विश्व में छांद की परिषद श्रुति व्यक्ति अनेकों श्रुतियों में वर्णन किया है यह थोड़ा बड़ा सुंदर विचार है उसको देख लीजिए कि कोई कहेगा ओम और आत्मा कर रहे से उपासंका देखी है ओंकार का जो निर्णय है वह आत्मज्ञान का कारण नहीं हो सकता ऐसा कोई शंका है न खलु अर्थात ज्ञान अर्थांत ज्ञानी व्याप्ति मंत्रेण क्योंकि एक वस्तु का ज्ञान से वस्तुंत्र का ज्ञान जो है बिना कोई विशेष संबंध का व्याप्ति के बिना हो नहीं सकता जैसे धूम ज्ञान से वन्नी का ज्ञान होता है तो दोनों के बीच में एक व्याप्ति निर्णय हो रखता है सर ओम और आत्मा ओम का ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होना है तो ओम और आत्मा के बीच में एक व्याप्ति माननी पड़ जाएगी चातुर धूम अग्नि व्याप्ति उपलब्ध धूम और अग्नि के पीछे जैसे व्याप्ति होती है वैसे आत्मा और ओम ओम और आत्मा के पीछे कोई व्याप्ति नहीं है चाहे आत्म कार्यत्म ओंकार क्यों जैसा वन्नी का कार्य धूम है वैसा आत्मा का कार्य ओम नहीं है इसलिए व्यक्ति नहीं हो सकती आकाशाधेर अविशेषा आकाशाधेर अविशेषा ओंकार से तर्वात्म आत्म तत्कार क्योंकि वह सर्वात्म होने के नाते क्योंकि आकाश भी होमय ही है सब कुछ होमयही है ओंकार आत्मा के समान तत्कारित्व उसमें कारित्व तो नहीं हो सकता इतनी मा, ऐसा मानते हुए प्रकरण आरंभ कर जोड़ती नहीं। इसका विषय ही गलत है ऐसे पूर्व पक्ष ने आक्षेप करके प्रश्न उठाया कथमित से जवाब में कह दिया गया न व्यय अनुमान अवस्थम बाद ओंकार निर्णय आत्म प्रति उपाय जवाब दे रहे हैं हम अनुमान आदि पर आधारित हो करके ओंकार के निर्णय से आत्मा का ज्ञान हो जाता है और आत्म ज्ञान के उपाय ओंकार का निर्णय है यह हम अनुमान के आधार पर सिद्ध नहीं कर रहे हैं तो ये व्याप्त भाव दोषमाहित जिसके तुम जो है व्याप्ति का भाव हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते क्या अनुमान सिद्धि नहीं कर रही बात ये नहीं नहीं ना आप तक ज्ञान ज्ञान जो है है का तो ओमकार का कौन को लेकर से नहीं कर रहे हैं इसलिए भाव हमारे हो सकता किंतु प्रामाण्य पर कैसे निर्णय लिया आपने के आधार पर लिया तथा मृत्यु नच प्रतिम्य उपदिष्ठाज्य के द्वारा चिकेता के प्रति ओम इस शब्द का कथन के द्वारा ही उस ब्रह्म का ज्ञान कराया था समाह ओंकार उच्चारण ये चैतन्य स्पुर तब ओंकार स्वामी प्यादेव शाखा चंद्रिया ओंकार शब्द लक्षता है समाहित चित्त वाला होकर यदि कोई ओंकार का को उच्चारण करता है तो जो चैतन्य स्फूरण होगा उसमें उसके वजह से ओंकार के स्वामी प्यादेव ओंकार के सामी प्रथा के कारण से चैतन्य स्मरण हुआ है इसीलिए यह ओम ही ब्रह्मे ब्रह्म शाखा ब्रह्म शाकाचंद्र न्याय से ओंकार शब्द के द्वारा वह चैतन्य लक्षित किया गया है तेरह लक्षण या ओंकार निर्णय ब्रह्म दिए तो इस प्रकार से लक्षणा से ओंकार का निर्णय ब्रह्मज्ञान के प्रति कारण यह श्रुति सिद्ध है श्रुति की आगर सारी बात तो प्रतिमाया बुद्धिवाद ब्रह्म ब्रह्म प्रति और भी है। जो सीधे सीधे ओम को और ब्रह्म को ताजात्म करके अनुभव नहीं कर सकता है फिर क्या करेंगे इसे प्र... जैसे भगवान विष्णु का सीधा ध्यान नहीं कर पाते श्लोक हम बोले अवसर स्वरों के सामने आ जाए ऐसा नहीं होता है ना सबको है हिम्मत शांता भुजगायनम के सामने कितना सुंदर शांत हो और शेषनाग भुजग उसके ओर लेटा हुआ नारायण शयनम भुजगा श्लोक बोलते जाए सामे दिख नीचे ऐसे सामर्थ्य सभी के अंदर है नहीं उसे क्या करना पड़ेगा एक मूर्ति बना के शेषनाग है पत्थर का नारायण भगवान बैठे हैं लक्ष्मी बैठी है हुआ। आओ उसको ये उसको सब समझ में है प्रतीक ऐसे मध्यम मति अधिकारी ने कहा यहाँ पर एक दालमरम श्रेष्ठम एक दालमरम बरम घटो परिषद में इसे प्रतिमा में जिस प्रकार से विष्णु बुद्धि की होती है उस ब्रह्म बुद्धि उपासना की योग्य है इस बात बाग प्रतिपान का वही श्रुति में कहा है किंचो यदि परापरब्रम दृष्टि उपास थे तदा तथ ज्ञानोपायता उपारो होती हर मुंड किया से उन्हें कहा केवल पर ब्रह्म का ही साधन नहीं बल्कि अपरब्रम्ह का परा पर दोनों का दृष्टिया उपासना की जा सकती है ब्रह्म ज्ञान से प्राप्ति जैसी हो जाती अपर ब्रम दृष्टि करके होगा? ओंकार विराट और स्वर्ग और सारी चीजें मिल जाएंगे ऐसे ओंकार की विलक्षण था समाधि निष्ठ यदा ओम इति्य आत्म अनुसंधत्ते स्थूल अकार मुक सूक्ष्मे कारणे मकारे कम भी कार्य कारण आती थे प्रत्येगा समाधि में निष्ठा रखा हुआ है बुद्धिजीका ऐसा व्यक्ति ओंकार को चार कर क्या करता है आपको तो चिंतन करते हुए स्थूल भूता अकार मात्रा को सूक्ष्म उकार मात्रा में लय करेगा और सूक्ष्म उकार मात्रा को जब कारण बूता मकार मात्रा में लय करेगा और समकार मात्रा को अपने स्वरूप से अतीत प्रत्येगा शुद्ध ब्रह्म में ही उपसंहार करके तनिष्ठ भवती ब्रह्म अनिष्ठ हो जाता है ये प्रक्रिया आपको ऊ में लय करें ऊ को म में लय करें म को स्वरूप में लय करें ऐसे ओम का उच्चारण कर और चिंतन निरंतर करनी चाहिए इत्यादि ठ ये बाये ठूंठ नही वास्तव आदमी ऐसा चीजों समझाने के सामान इसलिए ओम, ओम मत समझो हे वास्तव है ब्रह्मी है यदि समाहित हो ब्रह्म बोध बाधा में सामना अधिकारणता को रखते हुए यह बात कहती है समाहित ओम उच्चारण में ही ब्रह्मानुभूति हो जाती है तथा तो चिंतम तो से ब्रह्म ज्ञान है तो इसलिए ओमकार जो है ब्रह्म ज्ञान का साधन होने कोई संशय नहीं है इसके लिए ओम ब्रह्म यह मंत्र दिया है ंच सर्वास्पत् ब्रह्मण तथा एक लक्षण अन्य सिद्धे है ओंकार प्रतिपत्तिपत्ति क्योंकि क्या है सर्वास्पद है सर्वास्पद होने के नाते ओंकारस् ब्रमणश तथात्वाद ओंकार रूपी जो ब्रह्म है उसी प्रकार होने से एकलक्षण लक्षण वाला है अन्य सिद्ध है वहा दूसरी किसी सिद्धि हो नहीं सकती ओंकार की प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ब्रह्म है। इस इस बात के लिए सर्व प्रकार आनंद वाक्य संग्रह आदिपद्रुति प्रति प्रमित शेष इसम प्रतिपति का उपाय कंकार है यह बात यहाँ कर गई है